सामेद तलवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ मंत्र का विचार कर रहे थे यदाचा नभ्युदीत ये न वाग्युद्य तदेव ब्रह्मत्वं विदि नेद यदिद उपासते ये मंत्र का हम लोग विचार कर रहे थे यद वाचा न अभ्युदित यद वाचा न अन्युद यद वाचा न अनभ्यु, अभ्युदितभ्युदितम का अर्थ हुआ अभी वाचा जो कहा गया उसमें प्रातिपदिक था वाघ बाघ शब्द का अर्थ वाघ इंद्रिय कहा गया आगे कहा गया क्या थी हाँ, वाच तो प्रथमांत वाक हो गया वाच प्रातिपदिक उसका अर्थ वाग इंद्रिय भी है और वर्णाश्च ऐसे टीकाकार कहते थे भाष्यकार इसका व्याख्यान आरम्भ करके कहते थे वर्णाश्च अर्थात तो एक एक वर्ण को वाघ नहीं कहेंगे अपितु वर्णाह एकतावंत कुछ वर्ण मिलकर के और क्रम प्रयुक्ता जिस क्रम में वो वर्ण रहेंगे उस क्रम में रह करके कुछ अर्थ प्रकाश करने के लिए शक्ति गर्भित होंगे शक्तिमान होंगे वो वर्ण मिलकर के तभी उनको बाघ कहा जा बाघ इत्यादि इस प्रकार कहा जाएगा हम तो भाष्य में हम लोग द्वितीय पंक्ति में देख रहे थे तद अभिव्यंग शब पदम बाग इति उच्यते वर्ण कुछ मिले हुए हैं और क्रम से कहे गए हैं उसके द्वारा अभिव्यंग्य होगा शब्द अभिव्यंग अर्थात तो प्रकाशित तो होगा शब्द वो शब्द को पद भी कहा जाता है वो ही बाघ हो गया तो बाघ का दो अर्थ हुआ इसके लिए टीका में कह दिए प्रथम पंक्ति में था गौरती पदम गकार औकार विसर्जनीया एवं क्रम विशेषावच्छिन्ना मीमांसकादि अनुसारेण अनु, उत्तम स्फोटवादीनों अनुसारेण आह गौ पद एक गकार एक औकार और विसर्जनीय ये तीन मिलकर के गौ ऐसे पद हो गया और इसी क्रम से ही है और शासनादिमत पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए शक्तिमान भी है ये गौ पद ऐसे ही मीमांसक लोग ऐसे उनका प्रक्रिया है कहते हैं अब इस फोटोवादी स्फोटवादी व्याकरण अभी उनके अनुसार कह रहे हैं वर्णों के द्वारा अभिव्यंग्य हो गया ये जो शब्द पद वर्ण के द्वारा अभिव्यंग होगा शब्द इसका प्रक्रिया आगे ब, बताते हैं टीका में स्फुटते व्यजते वर्णेर इति बर्ण के द्वारा वो स्फुटते अर्थात वो हमको प्रतिथि गोचर हो रहा है व्यजते स्फोट ये स्फोट पदार्थ को और कह रहे हैं आगे पदादि बुद्धि प्रमाण क पदादि बुद्धि हमको बुद्धि हुई कि ये एक पद है तो यही जो बुद्धि हुई ये बुद्धि प्रमाण है कि इसमें एक स्फोट है स्फोट पदार्थ ये तो हमको कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि पद बोल करके हमको बुद्धि हुई यही प्रमाण है कि इसके पीछे एक स्फोट है तो ये स्फोट कहाँ से आ गया कहते हैं वर्ण जो उच्चारण किए गौ ये वर्ण वो स्फोट को अभिव्यक्त करवा दिए अभिव्यक्त करवा दे कहते हमको क्या किसी इंद्रिय से मन से ग्रहण हो गया वो स्फोट को ना, ना ना वो ग्रहण नहीं हो गया हमको किंतु पद बोल करके हमको एक बुद्धि हुई गौ हु एक पद हुआ ये जो पद हुआ यही बुद्धि ही, ही प्रमाण है कि एक स्फोट ये बुद्धि को बना दिया तो स्फोट अगर ये बुद्धि को बना दिया तो इस, तो इस क्यूँ पहले नहीं बनाता था कहते हैं कि स्फोट का व्यक्ति नहीं हुई थी व्यक्ति अर्थात तो उसका अभिव्यक्ति नहीं हुआ था कैसे अभिव्यक्ति हो गया कहते हैं वर्ण उच्चारण कर दिया गकार औकार विसर्ग ये तीन वर्ण उच्चारण करने से वो स्फोट की अभिव्यक्ति हो गई अभिव्यक्ति अर्थात तो हमारे ग्रहण नहीं हो गया इंद्रियो के द्वारा मन के द्वारा ग्रहण तो हुआ हमको अनुमान से कि पद बोल करके बुद्धि हुआ उससे अभी क्या है देखिये वर्ण का उच्चारण हुआ हमको पदबुद्धि हुआ ये बीच में एक स्फोट मानते हैं तो सीधा वर्ण से पदबुद्धि हो गया तो अभी ये बीच में स्फोट मानते हैं व्याकरण लोग इसके लिए थोड़ा विचार आगे दिखाते हैं स्फुटते व्यज्यते वर्णेर इति स्फोट पदाधिबुद्धि प्रमाण कंबर टिप्पणी देखिये पदाधिबुद्धि आदि न वाक्य लो वाक्य स्फोट भी मानते हैं पदस्फोट भी मानते हैं वाक्य स्फोट भी मानते हैं गौर इति एकम पदम एकत्र एक प्रकारिका या बुद्धि पदाधिबुद्धि साण हमको गौहु ऐसे एक पद बोल करके ज्ञान हुआ गौहु ये दो पद नहीं एक पद ये जो एक पद इस प्रकार के ज्ञान हुआ ये ही स्फोट में प्रमाण है अच्छा आगे है टीका में ये पांच नंबर टिप्पणी कहा है आगे है हाँ, आगे है पदाधि बुद्धि कहते बीच में वर्ण और पद का बीच में आप स्फोट क्यों स्वीकार करते हैं ग्रहण तो नहीं होता है हमको इंद्रिय अथवा मन से इसको क्यों स्वीकार करते हैं टीका में कहते हैं एक रूपाया बुद्धेर अनेक वर्ण आलम्बनत्व असंभवात इतिभाव हमको बुद्धि हुई कि गौ हो एक पद है और अगर हम बीच में स्फोट को स्वीकार नहीं करेंगे तो मानना पड़ेगा कि तीन वर्ण से हमें एक बुद्धि होगी गौ और किस प्रकार की एक पद तीन वर्ण से हमको एकत्व तो बुद्धि कैसे होगी ये संशय का उत्तर देते हैं इसलिए बीच में स्फोट माना जाता है ये तीन वर्ण मिलकर के एक स्फोट को अभिव्यक्त कर दिए स्फोट एक पद को कर दिया तो ये लोग ये तर्क देते हैं बयाकरण लोग एक रूपाया बुद्धे कौन सा बुद्धि हुई गौ इति एकम पदम ये जो एक पद की बुद्धि हुई ये बुद्धि अनेक वर्ण को आलंबन नहीं करेगा क्योंकि एकत्व तो बुद्धि ये अनेकों को ये आलम्बन नहीं करेगा क्योंकि बुद्धि तो सर्वदा स विषय का हमको अगर कुछ ज्ञान हुआ इसका लेखनी का ज्ञान हुआ हम कहेंगे एका लेखनी ये बुद्धि विषय के अनुसार होना चाहिए और नहीं तो फिर हम ज्ञान को कहेंगे ये तो भ्रम ज्ञान पदार्थ एक है हमको ज्ञान हो जाएगा कि दो गावो इस प्रकार दो गावो इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा तो इसको भ्रम कहेंगे अभी एक पद इस प्रकार की बुद्धि हो रही है तो उसका विषय भी एक होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि आप एक इस मानेंगे तो एक स्फोट जो हुआ गौह पदक एक स्फोट ये कहाँ से आया कहते ये तीन वर्ण से आया वहां किंतु व्यविचार नहीं होगा अनेक वर्ण को आश्रय करके एक स्फोट आया एक स्फोट को आश्रय करके एक बुद्धि हुई तो हम कहते हैं कि एक स्फोट से एक बुद्धि हुआ तो क्यों कहते हैं कि अनेक से एक बुद्धि नहीं होगा इसी प्रकार की अनेक वर्ण से एक कैसे हो जाएगा ये तो समान तर्क होगा ना ये भी दोष होगा कहेंगे हमको स्फोट का साक्षात बुद्धि नहीं हो रही है किंतु तो एक तो पद ये साक्षात बुद्धि हो रही है हमको जहाँ साक्षात ज्ञान हो रहा है वहां विषय और बुद्धि में व्यभिचार नहीं होना चाहिए नहीं तो ज्ञान और भ्रम कहा जाएगा किंतु तो वर्ण से स्फोट आया यहाँ तो हमको कोई साक्षात ज्ञान नहीं हुआ इसलिए वहां व्यभिचार नहीं होगा वहां तो अनुमान कर लिए एक पद का ज्ञान हुआ एक स्फोट उसका विषय हो जाएगा इस प्रकार की बोलो तर्क देते हैं उत अच्छा इसके ऊपर पांच नंबर टिप्पणी दे दिए हैं वही बात को लिख दिए जो टीकाकार कह दिए विचार कर, कर लिए तो एक ननु तद् बुद्धि विषय तुम वर्णान वर्णानम एव वहा कम नौ इतिहा अच्छा ठीक है मतलब नौ इतिहास सिद्धांतिक कहेगा क्योंकि पूर्व पक्ष कहेगा ये जो गौ हुई थी एक पद हुआ उसका विषय तो वर्ण ही हो जाएंगे तीन वर्ण गौ बुद्धि का विषय हो जाएंगे तो सिद्धांति कहता है कि ना क्योंकि आगे टिप्पणी में देख लीजिए फिर एकत्व तो प्रकारिका या इति यावत एक रूपा बुद्धि एकत्व तो प्रकारिका जिस बुद्धि में एकत्व तो प्रकार है उसका विषय नाना नहीं हो पाएंगे ये का तर्क है अच्छा आगे और थोड़ा चलिए देख लेते हैं टिप्पणी तो अभी कहते हैं पूर्व पक्ष कहेगा कि तीन वर्ण तीन वर्ण का एक समु, समुदाय होगा एक समुदाय को बुद्धि विषय कर लेगा आप कहते हैं एकत्व प्रकारी का बुद्धि विषय एक होना चाहिए अभी तीन वर्ण का समुदाय समुदाय कितना होगा एक होगा तो एक समुदाय को विषय कर लेगा बुद्धि तो फिर एकत्व प्रकार का हो जाएगी सिद्धांत कहता है इस प्रकार की शंका नहीं करना है उच्चारित प्रध्वंसान वर्णना युगपद सहावस्था सह अनावस्थितिया समुदाय असंभव इति अन्यत्र है वर्णों का उच्चारण एक ही समय में गकार और विसर्ग तीनों का एक ही समय में उच्चारण करेगा नहीं करेगा और वर्ण जब उच्चारण हुए वो फिर आगे नाश भी हो जाएंगे तो एक ही समय में युगपद तीनों वर्ण आपको उपलब्ध नहीं होंगे उच्चरित प्रध्वस्तान वर्णानम उच्चरित हो करके ध्वस्त हो गए ऐसे वर्ण युग पद एक साथ अनवस्थित एक साथ नहीं रहते हैं नहीं रहने से समुदाय नहीं हो पाएगा एक व्यक्ति आ गया और चला गया दूसरा व्यक्ति आया चला गया तीसरा व्यक्ति आया चला गया हम कहेंगे तीन एक साथ हैं ऐसे संभव नहीं होगा इसलिए व्याकरण लोग स्फोट स्वीकार करते हैं और टिप्पणी कहते हैं इतनी अन्यत्र तो ये ब्रह्म सूत्र में शब्द इति चेत न अतः प्रभात प्रत्यक्षानुमानभ्याम ऐसे सूत्र में अच्छा विचार तो वहां भाष्यकार भगवान करवाए हैं तो वहाँ थोड़ा देख ले सकते हैं उसका तत्व भी इतना ही है जो टीकाकार और टिप्पणीकार दे दिए उसका सारांश यही है आगे टीका में उक्ते वाक्य पदार्थे थोड़ा संशोधन करना है पाठ टीका में तृतीय पंक्ति में उक्ते वाक पदार्थे अर्थ है ना वो या को काट देंगे वहा पदा लिखेंगे उक्ते वाक पदार्थे क्योंकि वाक इसका विचार चल रहा था तो अभी दो पक्ष उसका कह दिए दोनों प्रकार की व्याख्यान हो सकता है उक्ते वाक पदार्थे श्रुति सम्मति आह वाक पद का अर्थ कह दिया गया दो अर्थ हो सकते है इसमें श्रुति की भी सम्मति है दिखाते हैं भाष्य में अकारो वे सर्वाक अकारो वे सर्वाक सा ऐसा स्पर्शात स्थिर बहु नानूपा भवति इति अकारो वे सर्वाक इतना तो उदाहरण बहु स्थान पर मिलता है और पूरा श्रुति यहाँ दे देते हैं जो सारे वाक है वो अकार ही है और ये वाक क्या है कहते स्फोट है चित है टीका में देखिए अकार प्रधान ओंकार उपलक्षिता स्फोटाक्ष चित्त शक्ति ही सर्वा वाक यहाँ तक अकार प्रधान ओंकार ओंकार में तीन वर्ण मानते हैं औ, उ अकार प्रधान ओंकार ओंकार चाहिए अच्छा बिंदी नहीं है अकार प्रधान ओंकार उपलक्षिता अकार प्रधान ओंकार अकार प्रधान में कैसे समास कहेंगे तो प्रधान यश ओंकार से ओंकार के साथ कर्म आगे उपलक्षित के साथ तेन तृतीया तो अकार प्रधान है जिस ओंकार में उस ओंकार के द्वारा उपलक्षित होती है उपलक्षित होता है स्फोट स्फोट क्या है व्याकरण लोग कहते हैं वही चित्त शक्ति है और नित्य है व्याकरण लोग शब्द को नित्य कहते हैं शब्द को नित्य कहने का अर्थ वो स्फोट नित्य है वही चित शक्ति है व्याकरण लोग कहते हैं उसी से ये जगत की सर्जना होती है अकार प्रधानो ओंकार उपलक्षिता स्फोटाख्या स्फोटाख्या चित्त शक्ति ही सर्वा वही चित्त शक्ति सर्वाक आगे भाष्य में मंत्र का आगे अंश सा ऐसा वो जो ऐसा सा ऐसा सा, सा अर्था चित शक्ति स्पर्श अंतस्थ उष्मीर व्यज्यमाना वर्ण होते हैं स्पर्श वर्ण अंतस्थ वर्ण उष्मण उसके द्वारा ये चित्सक्ति व्यंग्य होती है व्यज्यमाना व्यज्यमाना कहते हैं बहु नाना रूप भवती नाना रूप हो जाता है अर्थात नाना रूप से वही एक ही चित्त शक्ति नाना रूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है टीका में सर्वाक वाक्य आधा आगे देखिए सा ऐसा सा ऐसा अर्थात चित्त शक्ति स्पर्श अंतस्थ उष्मीर व्यज्यमाना ये भाष्य का प्रतीक लिया गया अभी एक एक करके कहते हैं कादयो मावसान स्पर्शा हा, और स्पर्शवा अंतस्थ ष ये चार उस, वर्ण ऊष्मा ते क्रम विशेषावच्छि व्यज्यमनावर्तर ये जो पाणीम जो वहा लिखे हैं ना वो वास्तविक जो भाषा का वर्णमाला के अनुसार नहीं है वो तो वहाँ किए हैं प्रत्याहार को नजर में रख करके वो प्रत्याहार दृष्टि से वहां क्रम दिया गया वो तो हाँ तो <laughs> <कादे मार दिखे। laughs> वो भी तो नहीं है तो यह तो प्रत्याहार को दृष्टि में रख के वो किया गया तो उसी जो प्रत्याहार को दृष्टि में रख करके वो जो वर्णों की माला बनाए हैं इसी को केवल उतने ही चौदह सूत्रों को देकर के जगत के सारे लोग कहेंगे कि ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है क्योंकि ऐसे रखना जिसे आप चौवालिस प्रत्याहार बनाएंगे ये कोई बुद्धि सोच पाना ये सामान्य बात नहीं है इसलिए कहते हैं माहेश्वरानी सूत्र है ये ठीक ही है वो तो शिव जी से ही आया होगा कोई मनुष्य इसको नहीं कर पाएगा और ये जो उसमें वर्ण होगे गए ते ही क्रम विशेष अवचिन्ने ही व्यज्यमाना तो ये केवल वर्ण के द्वारा उस स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होते ये वर्ण सब इतने वर्ण इस प्रकार के क्रमों से रहेंगे रह करके इसफोट का व्यक्ति करेंगे अभिव्यक्ति करेंगे व्यज्यमाना व्यज्यमाना साचित शक्ति स्फोट जिसको कहते हैं और व्यक्त होने का समय में नाना रूपा वही मिट्टी है आप उसी को कभी घटा बना देंगे फिर तोड़ताड़ के उसी को कुछ अलग बना देंगे वही एक ही चित्त शक्ति है जिस जिस वर्ण के द्वारा वो व्यक्त होता है नाना रूप हो जाता है विवर्तते विवर्तते अर्थात कोई वास्तव परिणाम नहीं हो जाता है उसी रूप से हो जाता है फिर पुनः चित शक्ति रूप में आ जाता है ये नाना रूप जो होता है क्या है भाष्य में कहते हैं कृत्य पंक्ति में था वो ही नाना रूपा इति है नाना रूपों को दिखाते हैं मितंग सत्य स्वर सत्यानृत विकारो यस्तया तया वाचा यहाँ तक हो गया कि मंत्र में जो था यद यदाचा अन्भ्युदित वाचा पद का व्याख्यान आरंभ किए थे ये तया में वो व्याख्यान पूरा हो गया मितम अमितम स्वर सत्य अन ये सब नाना रूप से विकार होते हैं विकार अर्थात दो नंबर टिप्पणी दे दिए विवर्त चित शक्ति का विवर्त है टीका टिक, में देखिए मितम ऋगा मितम क्यों कहते मापे हुए हैं इतने ही है पादावसान नियताक्षरत्व ऋग नियत पादावसान अर्थात आठ अक्षर में अगर पाद का अवसान होगा तो आठ में होगा ग्यारह में होगा तो ग्यारह में नियत पाद पादवसान उसको रिक कहते हैं अमितम अर्थात नियत परिमाण नहीं है यजुरादि अनियताक्षर पादवसान यजुर ये अमित कहते हैं अर्थात उसमें नियत पाद अक्षर नहीं है अर्थात एक पाद में इतने अक्षर रहेंगे इस प्रकार की यह निश्चय नहीं है जहाँ नियत पाद है उसको रिक कहा गया आगे स्वर स्वर साम गीति प्राधान्या शाम को स्वर कहा गया उसमें गीति प्राधान्यात् अर्थात साम मंत्र का गायन किया जाता है सत्यम यथा दृष्टार्थवचनम जैसे देखा ऐसे कहा अनम तद विपरीतम अर्थात जैसे देखा उसके विपरीत कहेगा तो यह अनृत अनृत और भ्रम में थोड़ा अंतर है रजू में वो सर्प देखा जाकर के कह रहा है कि हम वहां सर्प देखा वो जैसा देखा ऐसे कह रहा है किंतु देखा रजू जाकर के कहता है वहां सर्प है इसको अनृत कहा जाएगा यथा दृष्ट वचनम यथा दृष्टार्थ वचनम उसे पाप नहीं होगा भ्रम हुआ भ्रम हुआ तो भ्रम हो तो गया वो किंतु अनुत भाषण नहीं किया अनृतम तद विपरीतम जैसे देखा विपरीत कुछ कहना ये अनृत अच्छा आगे भाष्य में तो मितम अमितम स्वरह सत्य अन बिकार विकार दोनों टिप्पणी विवर्त ये तया अच्छा यश्या अच्छा हाँ ये अर्थात तो हम लोग अभी जो सैद्धांतिक निर्णय ले रहे हैं प्रतीक बड़े महाराज जी जहाँ प्रतीक लेते हैं कुछ शब्द को टीका अथवा भाष्य को आगे अर्थ कहते हैं ये दोनों का बीच में एक हाइफेन कहीं कहीं बड़े महाराज महाराजे दिए हैं तो हम लोग सोचते है सर्वत्र दे देने से स्पष्ट होगा विकार विवर्त हो हो। आगे भाष्य में विकार यश्या ये यहाँ व्याख्या पूर्ण हो गया तया तया वाचा वही हो गया वाक जिसका ये विकार वाचा वाचा कहते हैं पदत्वे क्योंकि वाक शब्द का अर्थ पद कह दिया गया वाचा पदत्वना परिचिन्नया या वर्ण पद रूप से परिचिन्न हो गए गौ में तीन वर्ण आ गए तीन वर्ण मिलकर के परिचिन्न हो गए परिचिन्न अर्थात तो एक अर्थ को कहने के लिए एक हो गए जैसे कहते तो बीस व्यक्ति हैं एक कार्य करने के लिए उनमें से कोई पांच व्यक्ति आ गए वो कार्य कर लेंगे कोई दूसरा कार्य करने के लिए वो बीस से फिर सब जाकर के मिलकर के एक हो गए वहां से कुछ फिर अलग सात आ गए वो सात में हो सकता है कि पूर्व का पांच का फिर तीन आ गए इस प्रकार के परिच्छिन्न हो गए अर्थात तो विशेष अर्थ को प्रकाश करने के लिए एक साथ हो गए इसको कहते हैं परिच्छिन्न हो गए और जब परिच्छिन्न होते हैं कहते हैं करण गुणवत्तिया परिचिन या वाचा करण गुणवत्तिया अभी जो बाघ बाघ अर्थात तो अभी हम विचार करें कि वर्ण मिलकर के कुछ अर्थ को कहते हैं वर्ण मिलकर के अर्थ को प्रकाश करने के लिए इंद्रिय चाहिए बाघ इंद्रिय ना वर्ण मिलकर के अपने आप अर्थ को कह देंगे बिना वाग वाग बाग इंद्रिय से बाग इंद्रिय चाहिए इसलिए कहते करण गुणवत्ता बाघ इंद्रिय जो करण है वो शब्द का गुण बनेगा अर्थात गौण होगा उसका सहकारी होगा करण गुणवत् अर्थात वाघ जो शब्द है उसका सहकारी करण होगा टीका में दे दिए अंतिम पंक्ति में करणंगगिंद्रियम गुण उपसर्जनम गुण का नहीं आगे वो है गुण उपसर्जन वाक वागिन्द्रिय गुण गुण अर्थात सहकारी उपसर्जनं लिख दिए यकर्ण गुणवती कर्ण उसका गुण उपकारी हो गया आगे भाष्य में करण गुणवत्त्या करण गुणवत्ती हो गई वाघ बाघ अर्थात शब्दों जो वर्णों का मिश्रण होकर के समाह होकर अर्थों को प्रकाश करते हैं उसके द्वारा अनभ्युदित का अर्थ मंत्र में है अनभ्युदितम उसका अर्थ कहते हैं अप्रकाशितम अप्रकाशितम प्रकाश नहीं हुआ प्रकाश नहीं हुआ का अर्थ कहते हैं अनभ्युक्तम अर्थात उसको उक्त व्यक्त नहीं कर पाया हमको तद तद विषय का ज्ञान नहीं करवा पाया शब्द का आवश्यकता होता है कि ज्ञान कराना अगर शब्द ज्ञान नहीं करवा पाया तब तो कहते हैं कि ये शब्द प्रकाश नहीं कर पाया अर्थ को इसी को अनभ्युदित शब्द से कहा गया तो यहाँ तक हो गया वाग का तो असामर्थ्य दिखा दिए वाग ब्रह्म को व्यक्त नहीं करवा पाया हमारा ज्ञान का विषय नहीं बना पाया किंतु येन न ब्रह्मणा विवक्षित अर्थे सकरणा वाग अभ्युद्यती जिस ब्रह्म के द्वारा येन न ब्रह्मणा विवक्षित अर्थे जो अर्थ को वाग कहना चाहती है जैसे गौहू ये वाग हो गई ये शासनाधि मत अर्थ को कहना चाहता तो ये जो वाग हो गई ये अभी विवक्षित अर्थ में अभ्युदयत अर्थात तो प्रकाश कर देता है बाघ उस अर्थ को प्रकाश कर देता है ब्रह्म का उपस्थिति से अर्थात ब्रह्म का सामर्थ्य से और बाघ तो कैसे प्रकाश कर देती है अर्थ को कहते हैं सकरुणा वाघ के लिए करण कौन हो गया बाघ इंद्रिय तो सकरणा अर्थात तो करण के साथ मिलकर के ये शब्द अर्थ को प्रकाश कर देता है सामर्थ्य कहा से मिला ये शब्द को कहते हैं ब्रह्म से पूर्व मंत्र में हुआ था कि ये इंद्रियों को सामर्थ्य कहाँ से मिलता है कहते हैं ब्रह्म से अभी यहाँ कहते हैं कि वो जो वाणी है शब्द है उसको भी सामर्थ्य कहाँ से मिलता है कहते हैं वो भी ब्रह्म से सकरणा बाघ अभ्युद्यते अर्थात अस्पष्ट करते हैं चैतन्य ज्योतिष प्रकाश्यते प्रयुज्य चैतन्य वही ज्योति है उसके द्वारा प्रकाशित तो होती है ये वाग वाघ अर्थात शब्द प्रकाश्यते कर्मणि प्रयोग अर्थात तो प्रयुज्यते चित शक्ति के द्वारा ही ये जो शब्द ये प्रयोग होता है यद वाचो हो वाघ इति पूर्व ये तो चतुर्थ चल रहा है द्वितीय मंत्र में आया था वाचो हो वाघ वो कहा गया था अर्थात वो जो ब्रह्म है वो शब्द को भी सामर्थ्य देने वाला है हो, हो गया शब्द उसका शब्द को अर्थ प्रकाश करने के लिए सामर्थ्य देता है कहा गया और दूसरा उदाहरण देते हैं वदन वाक ये तो बृहदारण्य उपनिषद का वाचह हो वाघ य उक्तम उत्तम अश्याम उपनिषद इसी उपनिषद में कहा गया और वदन वाक ये तो भिन्न मंत्र है ये बृहदारण्य का है यो वाचम अंतरो यमयति इत्यादि चाजसने चा के जो बाघ को अंदर में रख कर नियमन करता है वो ये का, का अंतरिया ब्राह्मण तीन सात तीन सात ये बाजसने वाजसने अर्थात कौन से ब्रधारण उपनिषद आगे और मंत्र देते हैं या घोषेशु प्रतिष्ठिता कश्चितांगेद ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ तक देखेंगे ये एक प्रश्न या वाक्षेशु पुरुषेशु टीका में अंतिम पंक्ति में दे पुरुषेशु चेतन या वाक् या वाक अर्थात टीका में कहते हैं या वाक्शक्ति तो पुरुष में चेतन में जो वाक्शक्ति है मंत्र में आगे कहते हैं भाष्य और टीका दोनों थोड़ा साथ साथ देखेंगे सा घोषेषु घोषेश का अर्थ कहते हैं वर्णेशु पुरुष में जो चेतन ये चेतन में जो वाक शक्ति है वो वर्ण में प्रतिष्ठिता तो ये वाक शक्ति कौन है कहा गया था वही वाक शक्ति वही चित है स्फोट जिसको कहते हैं वो चित है और आगे मंत्र कहते हैं कि ताम वेद ब्राह्मण कच्चि ब्राह्मण ताम चित्त शक्ति वेद जो उचित शक्ति को जान लेता है जो ये वाक्य को सामर्थ्य देने वाला वो ब्राह्मण है ज्ञानी है टीका में वर्णेशु तो प्रतिष्ठिता जो ये चित्त शक्ति है वो वर्ण में प्रतिष्ठिता घोषेशु घोषेशु का अथ वर्णेशु प्रतिष्ठिता अर्थात तो तद व्यंग्यवाद जो स्फोट हुआ चित हुआ वो वर्ण के द्वारा व्यंग्य होता है उसकी अभिव्यक्ति होती भाष्य में आ गए इति प्रश्नम उत्पाद्य ये प्रश्न हो गया कि या पुरुषेशु वाक सा घोषेषु प्रतिष्ठता वेद ब्राह्मण कश्चित ब्राह्मण तांग वेद जो जानता है वो ज्ञानी हो जाता है इस प्रकार के अर्थात तो जो जानता है कैसे जानना है इस सब विषय में संशय होने से आगे प्रतिवचन हम उत्तर कहते हैं सा वाग य स्वप्ने भाषते वो वाग है जिसके द्वारा स्वप्न भासते भासते अर्थात तो व्यापारम हम करोती स्वप्न में व्यापार किसके द्वारा होगा स्वप्न हमको पता चलता है कहते हैं कि कौन स्वप्न का साक्षी तो कहते वो जो साक्षी है उसी के द्वारा वास्तविक ये वाक कार्य करता है सा वाक वही वाक है भाषते सा वाक तो साक्षी को ही यहाँ वाक शब्द से कहते हैं जिसको स्फोट और चित शक्ति शब्द से कहा गया स्वप्न में उसी के द्वारा व्यवहार करता है साक्षी ही स्वप्न में दृष्टा है वही साक्षी को यहाँ वाक शब्द से कहा गया चित्त शक्ति शाही वक्तुर वक्ति वो जो चित शक्ति है वही वक्ता का वाकद्य है नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूप ये सब और स्पष्ट कर देते हैं वही शब्द को कहते हैं वक्ता का जो बदन सामर्थ्य वो वाचो हो वाचो कहा गया था वो नित्या है वाक है चैतन्य ज्योति ही स्वरूपा चैतन्य ज्योति है चित शक्ति कमी इसके लिए मंत्र है नहीं बख्तुर बख्तेर विपरिलोपो विद्यते इति सु है वक्ता का जो वाक शक्ति है चित्त शक्ति उसका कभी विपरिलोप नहीं होता है वाक कभी वो व्यवहार करता है नहीं करता है किंतु व्यवहार करने का जो शक्ति है उसका कभी लोप नहीं होगा क्योंकि वो शक्ति हो गया चित्त शक्ति वर्ण उच्चारण किया तो उसके द्वारा वो चित्त शक्ति का अभिव्यक्ति होगी इतनी सूते है तद एव आत्मस्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वाद्रह्म इति बिदि बीजानी ही विराम होना है तुम विराम यहाँ है ना विराम क्या विराम करना है अच्छा तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म यही जो बाघ इंद्रिय को प्रवृत्त होने के लिए जो सामर्थ्य देता है ओ जो कि शब्द के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति हो जाती है वो ही आत्मस्वरूप है वो ब्रह्म है वो निरतिशय भूमाख्यम निरतिश निर्गत अतिशय जिससे और बढ़ करके वो कुछ नहीं है वो क्या है कहते हैं भूमाख्यम भूमा आख्या भूमा अर्थात भूमा बनाने के लिए सूत्र क्या है बहुलोपो भू च बहु प्रत्यय हो गया इमनिच प्रकृति बहु बहु से इमनिच इमिच किस अर्थ में होगा भाव अर्थ में अर्थात बहुर भाव इति भूमा बहु अर्थात विपुल अर्थात और सीमा नहीं है तो भूमा अर्थात सीमा रहित क्यों हो? कहते हैं बृहत्वात ब्रह्म में धातु क्या है ब्रिन्ह वृद्ध इसमें सूत्र लगता है अच्छा ब्रिंगेर नो ब्रिंग में एक उपधा में नकार आ गया इन नकार को अकार हो जाएगा अभी ब्री है आगे अकार है क्या सूत्र लग जाएगा इकोच हो गया ब्रह ब्रह आगे मनिन प्रत्यय का बच जाएगा मन तब ब्रह्म मन प्रातिपद हो जाता है तो धातु का अर्थ भी वहा है बृहघे वृद्ध हो ब्रह्म वही जो आत्मस्वरूप है जो कि शब्द उच्चारण करने का सामर्थ्य देता है वही ब्रह्म है विद्धि विद्धि अर्थात बीजानी ऐसे आप जानिए कौन कहते हैं विद्धि का करता है तुम तुम विद्धि या विराम हो गया आगे टीका में कैसे बृहत्वाद्रह्मी विद्धि तुम मतलब तुम विद्धि तुम ब्रह्म अभी मतलब अंतिम में ऐसा है किंतु अभी विद्धि तुम बिजाने ही त्व देते हैं अर्थात उसका है ना हाँ और क्योंकि आरंभ हुआ ना आत्मस्वरूपों को ही ब्रह्म जानी है इसलिए तुम ब्रह्म इति विद्धि इति शब्द हाँ आगे वहां है कर सकते हैं ये क्या न हमारा बुद्धि के स्तरों को लेकर के हम अन्वय घटा लेंगे इस प्रकार के हैं ब्रह्म इति विद्धि बिजानी ही तुम नुद्धि का अन्वय तुम के साथ मतलब तुम विद्धि विद्धि विधि का कर्म हो गया कि आत्मस्वरूप ब्रह्म इति ये कर्म हो गया इति जो दिया गया इति सीमा निर्धारण करता है इति का अर्थ वास्तविकता कि अनैन प्रकार कहते ना हम लोग पूरा चिट्ठी लिख दिया तीन प्र, तीन पृष्ठा का उसमें लिखते हैं इति आपके मित्र इस प्रकार लिखते हैं इति अर्थात तो अनैन प्रकार हम अपना वक्तव्य व्यक्त कर दिया इसी प्रकार की यहाँ की जो आत्मस्वरूप तदेव ब्रह्म इतना हमारा वक्तव्य है इति इसको ही तुम जानो तो तुम का ये विधि के साथ आत्मस्वरूप जो है वही ही ब्रह्म है आत्मस्वरूप अर्थात आप, आप ही हैं टीका में तदेव इति एवकार से कृत्यम आह एवकार तदेव ब्रह्म तुम विधि नैदम यदिदम उपास मंत्र है तद एव उसमें एवकार है एवकार का कृत्य कृत्य अर्थात करणीय क्यू एवकार दिया गया कृत्य में क्या प्रत्यय हो गया क्या प्रत्यय सूत्र उसमें नहीं है क्री नहीं है विभाषा क्रिवृषो हो उसमें क्री नहीं है वो सूत्र में एति में नहीं है विभाषा क्रिवृषो हो पद कृत्य उसमें होते हैं तो क्या प्रत्यय कृत्य अर्थ में अर्थात तो करणीय कारक का करणीय क्यों किया गया कर्तव्यत्व उसको बताते हैं भाष्य में भाष्य में थोड़ा पाठ संशोधन है ये बागा उपाधि भीर बाचो उपाधि भीर विसर्ग नहीं रहेगा विराम नहीं रहेगा वाचो एक पद हो जाएगा बागा दि वो के ऊपर रेख भी आ जाएगा इतना संशोधन होना है भी के आगे विसर्ग कट जाएगा विराम कट जाएगा के ऊपर रेफ आ जाएगा और ऊपर वाला जो समान रेखा वो एक हो जाएगा ये बाघादी उपाधिवीर वाचो हो वाचस चक्षुष चक्षु श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मन करता भोक्ता विज्ञाता निशासीता विज्ञान आनंदम ब्रह्म इतम आदय सम्यवहार असमव्यवहार्य निर्विशेष परेशम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान प्रवर्तनते आत्मा निर्विशेष ब्रह्म विधि शब्दा तद ब्रह्म विदि यहां तद एव उसी को ही जानिए तो उसको कैसे जानेंगे कहते हैं येर बागादी उपाधि सब समानाधिकरण है बाघ इत्यादि यही सब उपाधि बनते हैं उचित शक्ति के लिए तो जो बाघ इत्यादि उपाधि के द्वारा कहा सब कहा गया कहते हैं बाचो हो बाच बाघ हो गया उपाधि हो वाच जो प्रथमान्त बाघ हो गया हो गया उपधेय एक उपाधि एक उपधेय एक रक्त पुष्प और एक स्फिक अभी स्फिक मूलत क्या वर्ण है स्वच्छ है तो उसको कहा जाता है उपध्यय अर्थात तो उपाधि विशिष्ट होने का जो योग्य है और ये जो लाल पुष्प हो गया उसको कहा जाएगा उपाधि अभी उपाधि अलग उपध्यय अलग अलग हैं जब वो दोनों मिल जाएंगे मिल जाएंगे अर्थात तो उपाधि का जो धर्म है वो उपाध्येय में दिखने लगेगा उस उपधेय अवर उपधेय होकर के नहीं रहा उसको कहा जाएगा उपहित जैसे हम कहते हैं कि एक विशेषण एक विशेष्य जब विशेषण विशेष्य के साथ संबंध हो जाएगा हम वो विशेष्य को भी क्या कह देंगे विशिष्ट इसी प्रकार के उपाधि और उपधेय ये दोनों जब संबंध हो जाता है कहते हैं उपहित अर्थात तो अब उपाधि विशिष्ट हो गया इसी प्रकार कहते हैं ये सब वाघ इत्यादि ये सब उपाधि हो गए वो चित्त शक्ति का यहाँ उपाधि का अर्थ तो व्यंजक चो हो वाचम अर्थात वो जो ब्रह्म है चित्त शक्ति है वो वाणी का वाणी अर्थात ये जो बागिंद्रिय का भी बाघ है है वागिन्द्रिय उपाधि हो गया इसी प्रकार के चक्षुर इंद्रिय भी उपाधि है स्रोत इंद्रिय उपाधि है मन ये भी उपाधि है, है, है तो उस ब्रह्म को कहने के लिए मनसो मन मन उपाधि हो गया उपधेय हो गया कर्ता भोक्ता विज्ञानता नियमता प्रशासिता सब अलग अलग कर्म लेकर के उसको बताते हैं जैसे पाक पचन रूप पाक रूप क्रिया के लेकर के हम उस व्यक्ति को कह देते हैं पाचक को इसी प्रकार की जब कर्तृत्व रूप का धर्म आ जाएगा हम उसको कर्ता कह देते है ये भी एक उपाधि है भोक्तृत्व रूप का धर्म से उसको हम भोक्ता कहते हैं विज्ञानी धर्म से विज्ञानता नियंत्रित धर्म से नियंत्र प्रशासित्री धर्म से उसको प्रशासिता कहते हैं किसको कहते हैं कहते हैं वही विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एव आदय सम व्यवहार ये सब उपाधि को लेकर के व्यवहार किया जाता है उसको विज्ञान कह देते हैं कहते हैं कि यहाँ उपाधि क्या है कहते हैं वो जड़ नहीं है तो जड़ का निराकरण करते हैं इसके द्वारा कहते हैं आनंद कह देते हैं अर्थात वो दुख रूप नहीं है इस प्रकार की व्यवहार करते हैं वास्तविक क्या रूप है असमव्यवहार्य निर्विशेष परे साम्य ब्रह्मणी परम है वो साम्य है साम्य अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है ब्रह्म और निर्विशेष असम व्यवहार्य हम वास्तविक जो है निर्विशेष है और हम वास्तविक कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं इसलिए कितना महान आलसी है हम वास्तविक हम कोई व्यवहार नहीं कर रहे है असमव्यवहार्य होने पर भी उपाधि के चलते ये सब शब्द प्रयोग हो जाता है अभी कहते हैं कि तान, अभी वो सब का निराकरण कर देंगे अगर हमको स्फटिक का वास्तविक रूप को जानना है हमको पुष्प को हटाना पड़ेगा पुष्प रहते रहते स्फटिक का वास्तविक रूप हम जान लेंगे नहीं जान पाएंगे इसलिए उसको हटाना पड़ेगा तो पुष्प को क्या कहा जाता है स्फटिक के लिए उपाधि इसलिए कहते हैं तान तान कहने से उपाधीन सारे उपाधि को हम निराश करके आत्मान आत्मा किस प्रकार के है उपाधि रहित होने से कहते है निर्विशेषम वो ये सब हम लोग का अभ्यास करने का है हम में कोई विशेष नहीं है विशेष जहां दिखता है वहां रख देना है ब्रह्म विधि तो इसी प्रकार की जानी इति जानिए शब्दार्थ निर्विशेष ब्रह्म को ही जानना है एव कहते हैं। तद एव किसी प्रकार के विशेष के साथ जानना नहीं है नेदम इति उपाधि भेद विशिष्ट विशिष्ट अनात्म ईश्वरादि उपासते ध्या उपासते स पूरा चाहिए नया में ठीक है यहाँ उपासते न इदम ब्रह्म ब्रह्म क्या है कह दिए निर्विशेष उपाधि रही ब्रह्म यह ब्रह्म नहीं है इदम ब्रह्म न इदम कह करके किसको कहते हैं कहते हैं यदिदम उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि तो उपासते वो जो उपाधि भेद से विशिष्ट हो गया अर्थात तो उपोहित तो हो गया जो उपोहित तो हो गया वो क्या है कहते हैं अनात्मा जिसको भी हम उपासना करते हैं वो उपहित है वो अनात्मा है ईश्वर आदि कहा गया था ईश्वर हो सकता है ब्रह्म प्राण अथवा इंद्र इत्यादि ये सब हो सकते हैं ये सब अनात्मा है उसको उपासते ध्यायती ध्यायती जना लोग इसको ध्यान करते हैं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम य दासते पहले कह देते है कि यही राम है वो नहीं है इस प्रकार कहते हैं यही राम है कह दे आप तो एवकार भी कह देते है एवकार कह दे अर्थात तो अन्य का व्यावर्तन तो हो गया फिर आगे कहते हैं कि न इदम यदिदम उपासते। ये फिर क्यों अधिक कहते हैं तो कहते तदेव ब्रह्मत्व विधि इति अभी तद एव वही ब्रह्म है इस प्रकार की कहा जाने पर भी न इदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्यते विराम यह भी विराम से है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि ये कहने के बाद भी फिर कहते हैं कि न इदम ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं है वो अनात्मा है अब्रह्म है इस प्रकार कहते हैं तपह कर्म न न त्याज्यम कार्यम है वो वहां कहते हैं यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम न त्याज्यम का क्या अर्थ हो गया करना पड़ेगा फिर भगवान कहते हैं कि कार्यम है वो इसको ये क्यों कहते हैं कहते हैं, है सामान्यतम भी त्रुटि न हो जाए कभी कभी मार्ग मतलब रास्ता बताने के लिए हम कहते है यहाँ से जाएंगे जाने के बाद आपको डायने साइड में वो गली मिलेगा तो डाइने साइड में गली मिलेगा कहते वो तो दक्षिण पार्श में जाएगा हम कहते हैं वो बाएं में भी एक गली है वहां नहीं जाना ये क्यों कहते हैं संस्कार दृढ़ हो जाएगा कहीं अगर दो मिला हो सकता है कि गलती से उसमें भी चले जाएगा किंतु अगर हम उसको दोबारा निश्चय कर देते हैं तो वो नहीं जाएगा अर्थात त्रुटि होने का संभावना और न्यून हो जाएगा इसको यहाँ कहते हैं तदेव ब्रह्म तम विधि कह करके भी फिर न ये क्यों कहते हैं कहते हैं अनात्मा को ब्रह्म न माने अनात्म अब्रह्मत्व पुनरुच्चे आत्मा ही ब्रह्म है इसका अर्थ हो गया अनात्मा ब्रह्म नहीं है फिर भी दोबारा कहते हैं ये क्यों कहते हैं टीका में कहते हैं नियमार्थम इति अच्छा भाष्य में पहले देख लीजिए नियमार्थम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम व नियम अर्थात ये ही ब्रह्म है इस प्रकार के नियम करेंगे और इससे अन्य जो है वो ब्रह्म नहीं है इसका परिसंख्या करेंगे ये नियम और परिसंख्या ये मीमांस वाले मीमांस का थोड़ा अधिक विचार करते हैं यहाँ टीका में दिए पक्षे अनात्मनिअप ब्रह्म बुद्धौ प्राप्त आत्मा ब्रह्म बुद्धि नियंतु इत्य इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं मीमांस लोग हैं। एक वाक्य आता है ब्रिहीन अवहंती तो ब्रीही का हमको तुष विमोक करना है ब्रिही ब्रिही धान धान के ऊपर जो उसका छिलका रहता है उसको तुष कहते हैं उसको निकालना है तो निकालने के लिए हमको वहा मंत्र कहते हैं कि ब्रिहीन अवहंती अवहंती अर्थात तो अवहनन करके कूट करके तुष निकाले इस प्रकार क्यों कहते हैं तो यहाँ तुष निकालने के लिए दो अनेक उपाय हैं। तो कोई पत्थर में ये घिस करके भी निकाल सकता है वहां नखलन कहते हैं ऐसा करके निकालना है अथवा कूट करके भी निकाल सकता है अगर ये मंत्र नहीं होगा तो कूटना को छोड़ करके अवहन को छोड़ करके अन्य उपाय को ग्रहण कर ले सकता है अन्य उपाय जो प्राप्त हो जाता है उसको वहां से हटा करके इसी में ही लगाना वहां से हटाना उसमें उसका इतना तात्पर्य नहीं इसमें लगाना ये उसमें तात्पर्य है <crime> इसको कहते हैं नियम कर दिया यही करना है आर्थिक अर्थ से मिलेगा कि यही करना है अर्थात तो वो नहीं करना है। कहते हैं उसमें हमारा दृष्टि नहीं है यही करना है इसको कहते हैं नियम बुद्धि पक्षीय अनात्मनि ब्रह्म बुद्धो जैसे वहां नख विदलन से भी तुष विमोक कर सकता था वो प्राप्त हो जाने पर तो जिस पक्ष में हो गया कि वो नख विदलन के द्वारा तुष विमोक को किया तब अवहन प्राप्त हुआ क्या नहीं हुआ किंतु हमारा उद्देश्य है कि अवहन ही करना चाहिए तो ये जो अप्राप्त हो जाता था अवहनन इसी को प्राप्त कराना उद्देश्य रहा यहाँ भी इस प्रकार की उदृष्टान हो गया अभी दार्ष्टान्तिक पक्ष अनात्मनि ब्रह्म बुद्ध प्राप्तयाम जो अनात्म है चाहे ईश्वर है ब्रह्मा है अथवा इंद्र है विष्णु है वो सब अनात्म है उसमें ब्रह्म करके उपासना प्राप्त हो जाता था प्राप्त आत्मा एव ब्रह्म इति बुद्धिम नियम ये नियमन करने के लिए स्वरूप जो है आप वास्तविक आप ही ब्रह्म हो इस प्रकार के नियम करने के लिए टिपणी एक नंबर दे दिए नियम पाक्षिके के सी न्यायना न तो ये तो तृतीय द्वितीय पाद हुआ उस श्लोक का आरंभ है विधि नियम पाक्षि सती त्र्यप्त परिसंख्येती गीये जहा हमको विधान करने का अभिष्ट है उसी को ही कहना यही करना है आप अन्य मार्ग में जा रहे हैं तो कहेगा यही करना है इसको कहेंगे नियम और परिसंख्या तत्व अन्यत्र प्राप्त हो परिसंख्य गिय परिसंख्या परि अर्थात वर्जन संख्या अर्थात बुद्धि अप परिवर्जन है ऐसे महर्षि का सूत्र है परिसब्द का अर्थ वर्जन संख्या अर्थ बुद्धि तो परिसंख्या हो गया वर्जन बुद्धि तो परिसंख्या विधि में वर्जन करने में तात्पर्य करेगा तो जैसे वहां वाक्य है पंच पंच नखा भक्षा तो पंच पंच नखा भक्ष्या भक्षा, भक्षा अर्थात खाना चाहिए तो के पांच पांच नख वाले तो बहुत होते हैं मनुष्य के कितने नख होते हैं मतलब एक हाथ में तो बीस कहेंगे एक में पांच नख होते हैं इनको सब पंच नख कहा जाता है और ये बानरों को पांच नख है तो ये जो पंच नख जितने होते हैं उनमें से केवल पांच ही खाए जा सकते हैं इस प्रकार क्या कहते हैं सशकी सल की गोधा खडगी कुर्मोथ पंचम इस प्रकार कहते हैं सशकी सशकी अर्थात वो भी सशकी कहते हैं स्त्री पुरुष नहीं सल्लकी की वो भी सश की ये जो खरगोश सल सलोक कहते हैं वो एक प्राणी होता है जिसका कांटा पूरा शरीर में भरा रहता है तो वो अर्थात तो, उसको तो कांटा भरा रहने से उसको अर्थात तो व्याघ्र सिंह भी उसको आक्रमण नहीं कर पाएंगे उसका शरीर में पूरा कांटा रहता है यहां भी जंगल में होते होंगे क्योंकि उसका कांटा कभी कभी दिखता है वो सल आगे गोधा ससकी सल गोधा गोदा तो हम लोग देखते हैं कभी कभी आगे खड़गी खड़गी अर्थात तो जो खड़ग का गंडा कहते हैं गंडार कहते हैं और ससके की कुरमो कछुआ ये पांच खाए जा सकते हैं ये सबका पांच नख वाले होते हैं ये पांच खाए जा सकते हैं और देखिये पांच प्राप्त करना आसान है मतलब ये पांचों से कोई प्राप्त करना इतना आसान है क्या अर्थात आपको अगर मांस भक्षण करना है तो इतना आसान से आपको नहीं करने दे रहे हैं कुछ भी मिल गया तो उसको खा लेंगे कहेंगे वो सब नहीं होगा अर्थात शास्त्र का उद्देश्य है कि आपको अगर राग है आसक्ति है दुष्कर्म करने के लिए खूब परिश्रम करके उसको प्राप्त करिए ताकि कभी रास्ते में मन होगा चलो भाई इतना क्या परिश्रम करेंगे जाने दो ये सब बुद्धि है तो वहां कहा जाता है कि यही पांच ही आप खा सकते हैं तो बाकी है पंच पंच नखा भक्ष्य किंतु तात्पर्य वहाँ नहीं है कि ये पांच खाना चाहिए तात्पर्य है वर्जन करवाने में बुद्धि अर्थात इससे अतिरिक्त नहीं खाना है परिसंख्या में तात्पर्य हो गया इससे अतिरिक्त नहीं खाना है अगर उसको नियम विधि मान लेंगे ये पांच ही खाना है इसलिए वहां नियम विधि नहीं है विहिन्न अवहंती में क्या हुआ नियम विधि ये करना है इसमें तात्पर्य है परिसंख्या में हो गया वो नहीं करना है उसमें तात्पर्य इसी प्रकार की यहाँ कहते तदेव ब्रह्मी ये हो गया नियम न इदम् इदम यदिदम उपास हो गया परिसंख्या दूसरा में ब्रह्मबुद्धि नहीं करना है परिसंख्या इसी में ब्रह्मबुद्धि करना है यह हो गया नियम ये पंक्ति पूरा आगे और एक पंक्ति रह गया अन्यमिन उपास्ये टिका में अन्यस्मिन उपास्ये या ब्रह्म आत्मा को स्वरूप को छोड़ करके अन्य जो सो उपास्य है उसमें जो ब्रह्म बुद्धि हो जाती है तथम वृत्ति परिसंख्या बुद्धि पुनर्म उचित उच्यते दम ब्रह्म इस प्रकार के कह करके अन्य जो है वो ब्रह्मन नहीं है ये कहा जाता है अर्थात यहाँ नियम विधि भी है और परिसंख्या परिसंख्या बिधि भी है ये दोनों प्रकार की है आज यहाँ तक संनो सं नो मित्रो भ